लोगों की भीड़ के बीच में एक छोटे कद का आदमी लेदर की जैकेट पहने खड़ा था उसने पैरों में घुटने तक का बूट पहन रखा था और बालों की चोटी बांध रखी थी उसने अपने हाँ से पिस्टल खुशी से कर रहा हूँ मजबूर किया है इतनी बार बोला है की गांजा और पुलिस दोनों ऐसी दूर रहो ये जीवन खराब कर देते है लेकिन नहीं तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता गुरुजी गुरु मुझे नहीं पता हम बहुत सावधानी ऐसी काम कर रहे थे पता नहीं कैसे उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया एक बूढ़े से आदमी ने कहा उन लोगों ने हमें इस जगह पर कैसे ढूंढा जरा सोचिए कहीं उन्हें हमारे खिलाफ कुछ मिल तो नहीं गया है गुरुजी ने कुछ सोचते हुए कहा तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा गुरुजी, जी ये ये आदमी मर चुका है अब जाकर विक्रांत को समझ आया कि जिस आदमी की अभी मौत हुई थी ये वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले अपनी जान की भीख मांग रहा था शायद इसी आदमी की गलती की वजह से यहाँ तक पुलिस पहुँच गई थी इन लोगों की बातचीत सुनने के बाद विक्रांत को एहसास हो रहा था कि अभी बम ब्लास्ट में जो आदमी मरे हैं वो पुलिस वाले ही थे ओ कहीं देवाशीष मुखर्जी और उसकी टीम तो नहीं थी हे भगवान कहीं देवाशीष मुखर्जी की मौत तो नहीं होगी नहीं ऐसा कैसे हो सकता है विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया कोई बात नहीं जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है गुरु ने थोड़े दुखी मन से अपने आदमियों से कहा अब आज हम लोग गोल्डन पिलर को नहीं ले जा पा रहे है तो कोई बात नहीं अगली बार जरूर ले जाएंगे हम फिर से आएंगे उसके मुंह से गोल्डन पिलर का जिक्र सुनते विक्रांत अब निश्चिंत हो की तलाश में जगह जगह चोरिया भी करते फिर रहे हैं और इन्हीं लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बम ब्लास्ट करके वर्ली पुलिस ब्रांच के डिटेक्टिव देवाशीष मुखर्जी और बाकी के पुलिस वालों का मर्डर भी किया इन लोगों को किसी भी हालत में अब पकड़ना ही होगा अचानक से इस ग्रोह के एक आदमी ने वहां पड़ी डेड बॉडी के कमर में से एक गन निकालते हुए कहा वाह गुरुजी, ये गन देखिये कितनी गजब की है अपनी वाली से भी बढ़िया है लेकिन गुरुजी ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और फिर वो एक गठिले बदन के आदमी की तरफ देखते हुए बोल पड़ा हम लोग अब बहुत आगे आ चुके हैं अब शायद हम लोगों का सारा काम भी खत्म हो चुका है तो अब मैं आगे का काम तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ जैसे गुरुजी ने ये बात कही तुरंत ही उसके आदमियों ने दो लोगों को पकड़कर नैना और विक्रांत के ठीक सामने ले जाकर खड़ा कर दिया मतलब कि विक्रांत और नैना झाड़ियों के पीछे छिपे होने के बाद भी बड़े आराम से उन दोनों आदमियों का चेहरा देख पा रहे थे इन दोनों के हाथ पीछे करके बंधे हुए थे इनका चेहरा देखते ही विक्रांत और नैना सख्ते में आ गए ये कोई और नहीं बल्कि पुरातत्व विभाग के दो ओल्ड एक्सपर्ट और मिस्टर मणिरत्नम अयर के दोनों दोस्त थे जिनके बारे में पुलिस अभी तक पता लगा रही थी हा उन लोगों ने पुरातत्व विभाग के दोनों एक्सपर्ट्स को घुटनों के बल झुकाकर बैठा दिया उन दोनों के मुंह टेप से बंधे हुए थे इस वजह से वो बोल भी नहीं पा रहे थे वो दोनों बस इधर उधर पलटते हुए शोर मचा रहे थे शायद उन दोनों एक्सपर्ट्स को अपनी आंख के आगे मौत खड़ी नजर आ रही थी इसी वजह से ये दोनों डर के मारे काप रहे थे उस वक्त उन दोनों के सामने एक आदमी जिसका नाम अली था वो इन दोनों के आगे हाथ में चापड़ लेकर खड़ा था ऐसा लग रहा था कि उसे ही इन दोनों एक्सपर्ट की जान लेने की जिम्मेदारी दी गई है भले ही अली देखने में काफी जवान और मजबूत लग रहा था लेकिन फिर भी वो इन दोनों की जान लेने में थोड़ा हिचक जा रहा था अली क्या हुआ इतना क्यों घबराए कर रहे थे ताकि वो जल से जल दोनों एक्सपर्ट्स की जान ले लेको अली हम लोगों ने पहले ही इतने सारे पुलिस वालों को मार गिराया अब इन दो कबूतरों को मारने से पहले इतना क्यों सोच रहे हो खत्म करो सालों को अली ने भी अब थोड़ी हिम्मत दिखानी शुरू की और उसने अपने हाथ में पकड़े हुए चापड़ को थोड़े मजबूती से पकड़ा और दोनों एक्सपर्ट को निशाने पर लेने लगा अब दोनों ओल्ड एक्सपर्ट डर के मारे और बुरी तरह से कांपने लगे उन्हें अपने सामने खड़ी मौत साफ नजर आने लगी थी डर के मारे उन लोगों का सिर भी हिलने लगा था अब नैना भी खुद को रोक नहीं पा रही थी वो उन दोनों की जान बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी वो विक्रांत के साथ ठीक उन लोगों के सामने ही छुपी हुई थी नैना उठकर आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन फिर भी विक्रांत ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया उसे नैना को रुकने का इशारा किया उन सभी लोगों के पास गन है सब अभी हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे। इन दोनों को बचाने के बजाय हम लोग अपनी जान भी गवा बैठेंगे अभी थोड़ी देर पहले ही इन लोगों ने कई सारे पुलिस वालों को मौत की नींद सुनाई है उनके पास गन से लेकर बम और चापड़ जैसे काफी खतरनाक हथियार भी है जरा सी चूक होने पर ये लोग दो और पुलिस वालों को मारने में जरा भी देर नहीं करेंगे ऊपर से नैना के पास इस वक्त सिर्फ इलेक्ट्रिक गन थी अगर नैना के पास गन भी होती तो भी एक बार ये लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करते लेकिन अभी ऐसी नैना भी सारी स्थिति समझ रही थी लेकिन इस तरह से अपनी आंखों के आगे दोनों ओल्ड एक्सपर्ट को मरता हुआ नहीं देख सकती थी भला एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते वो कैसे अपनी आंखों के आगे निर्दोष लोगों को मौत के मुंह में जाता हुआ देख सकती थी अभी तक अली ने इन दोनों की जान लेने की हिम्मत नहीं दिखाई थी आज शायद उसका यह पहला मर्डर था इसलिए उसका हाथ का था अभी तक वो अपने हाथ में चापड़ लिए खड़ा ही था तभी उसके ग्रुप में से किसी ने आगे आते हुए कहा अली ये लो गन लग रहा है तुम चापड़ से कुछ नहीं कर पाओगे लो गोली मारो और खत्म करो